उसका जो अर्थ है पहले ऐसी सिद्ध है इसे संक्रन परिहार करते ज्ञानी पुनरअपू ज्ञानी की स्तुति के लिए बहुना जन्म न्ञान वन मे वासुदेव सर्विधि सम महात्मा सुदुर्लभ बहु नाम जन्म नाम अंत हाँ नाम ज्ञानवान प्रपद्ध थे, थे। बहुत जन्म के बाद जन्म तो बहुत सब को हो गया खाली बहु जन्म होने वाते नहीं ज्ञान के लिए संस्कार साधना करने पर ऐसे संस्कार वाले बहु जन्म के बाद तो अनादिकाल सब का जन्म बहुत जन्म हो गया इतने ज्ञान नहीं होता बहु जन्म में ज्ञान के संस्कार ज्ञान के लिए चिंता साधना किया उसका संस्कार थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते कल में कम आवासना कवन से, कौम से अंत में ज्ञानवान होता है नाम प्रबदित मुझे प्राप्त करता है ज्ञान होता है कैसे वासुदेव सर्वम मेरे सर्वम वासुदेव अत्य तो कुछ नहीं उसे ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम अहम ब्रह्म सब एक है। सर्वदम ब्रम और ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं वासुदेव सर्व एक वासुदेव से ऐसी कुछ भी नहीं सत्यम ज्ञान ब्रह्म दा ऐसे ज्ञान जो होता है समाहत्मा जिसको ज्ञान होता है सुदुर्लभ दुर्लभ कुछ कुछ दुर्लभ दुखे न लव धूम सक दुर्लभ और सु दुर्लभ है अत्यंत दुर्लभ बहुनाम जन्म देखो जन्म नाम से करते भगवान भाष्य कर ज्ञान अर्थ संस्कार आश्रय है ना जन्म ज्ञान के लिए जो संस्कार उसका आश्रय इस जन्म में बहुत होने पर ज्ञान के लिए संस्कार ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ कुछ साधन भजन करने पर निष्काम कर्म उपासना पहले करने पर उपासना करने पर अंत गुण शुद्ध होता है तप यज्ञ दान जो कर्म करते वो बहुत जन्म के होने पर संस्कार इकट्ठी होने पर उसके अंत में समाप्त ज्ञानवान प्राप्त परिपाक ज्ञान प्राप्तम परिपाक ज्ञान ज्ञान वाणी परिपाक ज्ञान हो गया माम वासुदेव कैसे वासुदेव प्रत्येक आत्मा प्राप्त करता है जनता है ठीक है ज्ञानार्थ संस्कारो वासना ज्ञान के तो संस्कार वासना संस्कार तो तत्त तो जन्मनी पुण्य कर्म अनुसारण जनिता अलग अलग जन पुण्य कर्म अनुसारण करने पर बुद्धि बुद्धिशुद्धि बुद्धि की शुद्धि होगी तदाश्रय नाम ऐसे शुद्ध बुद्धि का आश्रय तदगत अनंता जन्म नाम तो बहुत अनंत जन्म कितने अनाधिकार से जन्म हो गए? ऐसे कुछ कुछ थोड़े करते करते करते कितने कर्म उपासना फल जब देते तब मनुष्य जन्म से होकर के जिज्ञासा होती ज्ञानवत्व प्राक्तने स्वी जन्म सुभावित इतिहास तो पहले जन्म ही संभव है कहेगी ज्ञान तो संभव किंतु यहाँ कैसे ज्ञान प्राप्त तो परिपाक ज्ञान सामान्य थोड़े थोड़े कुछ कुछ थो थो ज्ञान शास्त्र ऐसे होता है परिपाक ज्ञान होता है अंत में ज्ञान उत्पदसाप से कर्म ऐसे पाप कर्म समाप्त तो होने पर अंत में ज्ञान होता है ज्ञान वो तो भगवत प्रतिपत्ति प्रश्नों द्वारा विनती ज्ञानी भगवत को भगवान कैसे प्राप्त करेगा प्रश्नों के द्वारा कथन करते कथम तो राष्ट्रदेव सर्वम यही ज्ञान यथोत ज्ञान से तद्वत दुर्लभ तो सूचय ज्यान ये ज्ञान वासुदेव सर्व ये ज्ञान हे वो ज्ञान और ज्ञानी दुर्लभ है ये सर्वात्म मे सर्वात्म उसे प्राप्त करता है स कोई महात्मा है न समो अन्तीक नहीं उससे अधिक भी कहाँ वा महत आत्म महत आत्म महान आत्मायस्य महत्वत्ष्ट आत्मशब्द महात्मा महत्वश्द महात्म फलतम अतः सुदुर्लभ मनुष्य सहसेश मनुष्य सहसेश त्र वाक्योपक्रनुकूल कथय मनुष्य यद कचिन्म्यलोको किमितरी सर्व प्रत्यूते भगवती यथोत्थ ज्ञान नोदी प्रत्यक रूप ब्रह्म मे भगवान मे ऐसे ज्ञान सबको क्यों नहीं होता है नाम दुष्कृत नुमूढ़ात्मा पहले कहा था इतम हृदय निता मन में रह करके ज्ञान अनुदय हेतु वो तो कहा था आत्मैव वा सर्व वासुदेव इतव अप्रतिपत्त कारण उच्य आत्मा ही सब वासुदेव आत्मा है, सब कुछ ऐसे ज्ञान नहीं, नहीं कारण करते कामेना विधि भाष्यश्लोक कामस्तस्तर ज्ञा प्रपद्यता तम तयम आस्था प्रकृत्यायता स्वया स्वया अन्नदेवता प्रपद्य काम इच्छास ज्ञान ज्ञानपहृत से, से। प्रकृत्याहता अन्य देवता प्रबंधन तो so, ज्ञान जो अपरित हो जाता है तम तो नियम किसी देवता की आराधना करते हैं किसी विषय प्राप्त करने के लिए नियम करके वो नियम करके अन्य देवता उपासना क्यों करते है प्रकृतिया स्वया प्रकृतिया नियता अपनी प्रकृति स्वभा से नियत हो करके नियम प्रेरित होकर के अन्य देवता की उपासना अन्य फल इच्छा इच्छा करते है अन्य फल करते हैं अन्य फल की इच्छा से अन्य देवता उपासना करते तो ज्ञान नहीं होता है काम नाना विधि विभिन्न ना प्रकार इच्छा है अपहरित तो विवेक विज्ञान से उससे इच्छा जितना अधिक है विवेक विज्ञान इतने कम है विवेक विज्ञान अपहरित तो होता है इच्छा के द्वारा जितनी जितनी इच्छा बढ़े इतने इतनी अविवेक है इच्छा कम हो तो विवेक ज्ञान होता है ये साधक अनुभव कर सकता है इच्छा कम करे धीरे धीरे तो विवेक विज्ञान होता है देवता भूत पर देवता प्रति प्रत्युभावी कारण प्रत्येक रूप पर देवता ब्रह्म प्रत्येगात्मा है तत्व प्रमाण सिद्ध है उसके ज्ञान के अभावी कारण देवता अन्य देवता उपासना अन्य फल के लिए काम ही देवता हेतु हेतु नियम प्रसिद्ध नियम जप उपवास प्रदक्षिणा नमस्कार आदि ये प्रसिद्ध नियम जब उपवास प्रदिकिणा नमस्कार आदि नियम विशेष आश्रय ने कारण महा ऐसा नियम आश्रय क्यों करते प्रकृति अनियत हो गई भाषा में काम इत क्या काम है किसी विषय का पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषय आदि से सब लेना ये तो सामान्य प्रसिद्ध है इतने रहते पुत्र का सबसे से, प्रिय पुत्र होता है पशु धन का उपलक्षण स्वर्ग आदि पहलू साधन यह लोग पर तो साधन प्राप्ति के लिए कृत ज्ञान अपहरित विवेक विज्ञान ज्ञान अपहृत हो जाता है प्रपद्यंत अन्य देवता प्राप्त अन्य देवता को वासुदेवाद आत्म नो अन्य वासुदेव आत्मा सर्वात्मा ब्रह्म से अन्य को तम तम देवता प्रसिद्ध जो जो नियम है तम तम उस नियम का आश्रय करके प्रकृति स्वभाव है प्रकृति का स्वभाव स्वभाव कैसे होता है जन्मांतर आर्जित संस्कार विशेषण भिन्न भिन्न जन्म में जो संस्कार होता है जो चाहते हैं कुछ करना चाहते चा है भो करते है फिर इच्छा करते हैं जन्मांतर से तो होता संस्कार और संस्कार विशेषण नियत संस्कार उद्भुत होता है जिस जिस इच्छा अभी करते है सब प्राप्त तो नहीं होगा इच्छा करते है कुछ प्रयत्न करते है कुछ नहीं होता है ये संस्कार रहता है आगे जाने फिर इसी संस्कार से वही प्राप्त करने के प्रयत्न करेगा जैसे इच्छा करेंगे संस्कार इसे बनता है इसे संस्कार विशेषण नियत होकर नियमित होकर के वो कौन संस्कार है स्वया आत्मीय अपने संस्कार उसे नियमित हो होकर फिर वो नियम करके वही प्रयत्न करते हैं है विचार करके लक्ष्य सामने करके ऐसे जो स्वभाव से ही भिन्न भिन्न विषय की इच्छा होती दृष्टि करके इच्छा का अभाव इच्छा कम थी करे लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा हो तो विषय इच्छा कम हो विषय इच्छा कम होने पर आगे आगे प्रवृत्ति होती विषय इच्छा बढ़ते है बढ़ती है तो आगे प्रयत्न नहीं होता है विषय इच्छा करनी ये विवेक ये है नहीं तो ये अभिवेक ऐसी विभिन्न वस्तु की इच्छा करके उसके पीछे लगे अथवा कुछ भी करते हैं तो मानव इच्छा करे तो इच्छा करते जन्म में में प्रारब्ध ही तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा किंतु आगे अभी जितने तप करेंगे वो सब मिलकर आगे वो ही फल देगा जो तो इच्छा करोगे इसलिए इच्छा का अभाव करने के लिए सर्वे इच्छा नित्यागे दुखम का भी दृश्य इच्छा नहीं तो दुख नहीं सुखम आत्यंतिकम इच्छन आत्यंतिक सुख चाहते हो तो कारण दुख का उसको छोड़ो विषय में दोषि करे बार बार विचार करके ही क्या करना पड़ता है तत्व देवता प्रसाद कामी नाम अपनी सर्वेश्वर सर्वात्मा के वासुदेव क्रम भक्ति भविष्य पूरा करता है। देवता के आराधना करेंगे देवता की प्रसाद प्रसन्नता कृपा ऐसी इच्छा करने वाले कामियों के भी सर्वेश्वर सर्वात्मा के वासुदेव में भक्ति हो जाएगी इतना संक्रते शाम कामी नाम उन के लिए स्वभाव तो जन्मांतर संस्कार जन्मांतर संस्कार के कारण ही अलग अलग श्रद्धा होती भगवत विहित तो या स्थिर या श्रद्धा भगवान क्या करके जो जैसे चाहता है वो श्रद्धा को स्थिर कर दे दृढ़ कर दे चलो उस मार्ग चलो संस्कार अधिन करके देवता विशेष समाराधन करेंगे भगवत अनुग्रह देव फल प्राप्ति फल तो भगवान ही देंगे फल अथवा ब्रह्म सूत्र जिस किसी देवता का केवल चिंता ध्यान आदि करता है उपासना करता है पहले तो परमात्मा देंगे जो करता है अब पहले जो जो चाहता है भगवान उस श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं उसमें लग जाता है नहीं कि क्रमश ऐसी फिर परमात्मा का भक्त तो बन जाए ऐसा नहीं यो यो तनु भक् श्रद्धयाचि तरचला श्रद्धा तमे विदधा्यहम साधक या तनु देवता से रूप भक्त भक्त याम तनु श्रद्धा अर्चित मैं श्रद्धा प्रूप जिस देवता रूप को के अर्चना आदि करना चाहता है तस्य तस्य ताम श्रद्धा अचलाम आम उस श्रद्धा को में दृढ़ कर देता हूँ उसमें पूजन करे प्रबल प्राप्त करेगा यो यो यह कामी यहाँ याम देवता तम श्रद्धा से गुप्त होकर के भक्त से सन भक्त होकर के अर्चित पूजा इच्छा करता है तस्य तस् कामी अचलाम अचल का स्थिर है श्रद्धा ऐसी कामी के स्थिर श्रद्धा तामे विदामी जो श्रद्धा उसकी अपने आप संस्कार से है उसको दृढ़ स्थिर कर देते है विदाम स्थिर कर्मी ये पूर्व प्रवृत स्वभावत जिस श्रद्धा से पहले प्रभु तुहा स्वभाव थे उसको मैं स्थिर कर देता हूँ यो यो यां यां देवता तनुम यो यो यां ऐसा है पाठ यो यो यां यां, यां, यो यो यां, यां, यां देवता तनुम श्रद्धा अर्चित इच्छती देवता रूप को श्रद्धा से पूजा करना चाहता है सतया श्रद्धयाुक्त सराधन मीहते लभते चतः का मये विधया कामा, थान थान। तो या श्र युक्त स तस्राधना उसी श्रद्धा से युक्त करके सराधन तस्य देवता का संपादन के आराधन यथ निर्वर्त सम काम मये ही तीता मेन ही क्या मयीता मये वि तान, तान ऐसा प्रतिशत भी हितान, उसको लगता हित हित बसुत हित नहीं ऐसे भी प्रतिशत है सतया में यह निर्भरते मतलब तस्य आराधन यह मतलब, मतलब संपादन करता है मासे में, सतया मदया तो श्रद्धा जो श्रद्धा को दीर्घन करते है उसे युक्त होकर के युक्त तस्तःवता देता आराधन चेष्टा चेष्टा अर्थात आराधना संपादन करता है लता पूजा से प्राप्त करता है, है, है आराधित देवता काम कामान कामेश्वर ने सर्वज्ञ कर्म फल विभाग निर्मित परमेश्वर सर जो सर्वज्ञ कर्मफल फल विभाग जानने वाला किस कर्म का क्या फल है वो उसके द्वारा विहिता निर्मित है ता आराधित देवता प्रसादात फल प्राप्त हो किम ईश्वर न आराधित देवता प्रसाद से फल मिल जाएगा फिर ईश्वर की क्या जरूरत है इतिहास तसे सर्वज्ञ से कर्म फल विभाग अभिज्ञ से उक्त देवता अधिष्ठातृत्व तसे फल सर्वज्ञ है परमात्मा सर्व कर्म फल विभाग जानने वाला है कर्म सबका कर्म फल विभाग जानने वाले तब देवता अधिष्ठातृत्व देवता का अधिष्ठाता है मूल परमात्मा देवता के भी प्रेरक है देवता के भी अधिष्ठान है तसे फलदात परमात्मा ही फल दे फलम अत उपपत्ते ब्रह्म सूत्र है परमात्मा ही फल देगा इसलिए कर्म फल विभागत विहिता एक बहुना कामानि विदा श्रुति में एको होकर के बहुत काम फल देने वाले इसको आश्चर्य करे तान पदस्टे मैंहता काम और भगवत है तस्मा तान तब तो ता करता है ठीक है हितान इति एक पदम पक्ष प्रत्यह पदम मई विता एक पक्ष प्रत्यय उसका हितान पदच्य हितान यदि से पदच्यत करेंगे तो अर्थ क्या होगा हितत्व काम उपचरितम कल्प्यम हितान से पदच्छेद करेंगे तो काम हित कैसे होगा तो काम में उपचरित गौण प्रयोग से कल्पना करना पड़ेगा क्योंकि नहीं काम हिता कस्य काम में किसका हित नहीं होता है ऐसा करेंगे तो हित में गौण प्रयोग मानना पड़ेगा काम में हित्व गौण प्रयोग वस्तु ऐसा अर्थ नहीं करने की मैं हितान करना अच्छा है अर्थ तो ऐसा भी अर्थ कोई करते हितानुरा काम सोहित वो हित जैसे मानता है वस्तु तो हित नहीं मुख्यतः संभव है किमित औपचारिकत्व यदि हित मुख्य, मुख्य तो मानस सकते हैं तो औपचारिक गौण प्रयोग क्यों माना ऐसा सं कहते नहीं काम हिता कैसे काम इच्छा इच्छा का विषय किसके हित नहीं होता है इच्छा करना इच्छा से प्राप्त हो गया तो हित नहीं कोई इच्छा करके प्राप्त हो गया तो खुश हो गया कोई को कहते साधन भजन कर से इसमें मिल गया तो खुश हो गया हमारा तप सफल हो गया वो तप सफल नहीं व्यर्थ तो हो गया कुछ प्राप्त हो गया तो उसे खुश नहीं प्राप्त हो गया मतलब परमात्मा प्राप्ति से हट गया इसलिए प्रार्थे जो मिलेगा तो मिलेगा किंतु कुछ मिलेगा उसे खुश हो गया ऐसा नहीं चाहिए नहीं वस्तु तो से तो तो काम किसका हिस्सा नहीं होता है प्रेक्षा पूर्व कारिणी प्रेक्षा है प्रकर्षण इच्छा प्रकृष्ट इच्छा प्रेक्षा बुद्धि पूर्व कारणी बुद्धि पूर्व जो करता है उनके लिए कामाना हित हित में काम हित नहीं है जो बुद्धिपूर्वक विचार नहीं करता है कुछ प्राप्त हो गया बड़े खुश हो गया बस अपने को मानने लगा कि चलना भी बदल जाता है घरों पर चलना बहुत बड़े हो गए और बहुत एकदम बड़े स्थिति को पहुँच गयी बस थोड़ा विदेश जी चले गए एकदम सर्वोत्त हो गया कामना में हित नहीं हित तो हितुमा तो यद अंत वाधन व्यापार देवां मामपि अंतत् फल तलमेधा देवान्दय जो ये मामपि अंत साधन व्यापार विनाशी उनके साधन और व्यापार सो विनाशी है अभिवेके न कामीन सी कामी अभिवेकी अथा टीका मिल है ये काम तेनावेक न जो इच्छा करने वाले विवेक नहीं है जितने चीज ने कामना है इतने इतना अभिवेकी अभिवेक है समझ इच्छा अधिक है तो विवेक नहीं तथा अभिवेक पूर्वक कामनाछा तो सौ अविवेक पूर्वक ही कुतो कूत हित्वाशा हित केवगा अविवेन कामी ना का अन्तल काम का फल तो बहुत फल है हित होना चाहिए अतः अंतत्त फल उनका फल अविनाशी तवती अल्प मेधस अल्पा मेधा ये अल्प मेधस निसीच प्रजा मेधयो असीच प्रतियोग मेधसोग अल्प मेधा याम तेसाम सा, ते देवान धसाधस दवाान दवाय देवाग पूजा करना देव के प्राप्त करभक्तावेकपूर्वक अतः वो शो अभीवेकपूर्वक का काम होने से वो सब फलम अंत तेसाम फल शब्द अवधारण अंत फल तमफल विनाशी थे किमन जंतूनाश्य कामफल विनाशी फिर भी सब कामनिष्ठ इच्छा करते हो मिल मिल जाए जाए जाए वो जाए। क्यों है? अल्प वो लोग प्रज्ञा दुद्धिम दुद्धियोंन से झाते समझने पर भी वो नहीं वही हमको चाहिए जैसे बच्चा है कोई चीज खाने से कष्ट होगा हमारे में नहीं, नहीं है कहीं ऐसा नहीं खाओ इसको नहीं खाते न ही मुझे चाहिए वो अग्नि देखता है इसको खाने की चाहता है बच्चा मना करता नहीं है नहीं ये नहीं जल जाए ना नहीं मैं खाऊंगा और वो बच्चा वो अल्पबुद्धि होने से आग्रह ऐसे ही कामना इच्छा जितने जितने, जितने अधिक है अल्पबुद्धि अल्प, अल्प में किंतरी साधनम अनंत फलाय तो फल प्राप्ति के लिए क्या साधना इत्यास भगवतभक् मदभक्तात्मा भाष्य विनाशी फल अल्पमेधापेधस अल्पन देशों देवाजंती दवायज दाप्त करते मदभक्ता एवं समाने पे से प्रयास तो बराबर हुआ कोई देवता की पूजा करते हैं कोई परमात्मा की पूजा करते हैं आयास बराबर होने पर भी माँ भी न प्रपद्यंती मुझे प्राप्त नहीं करते अनंत फलाय अहोखल कष्ट बर्तंती कितने कष्ट है ये तो अनुक्रोश हम दर्शे थे भगवान आक्रोश देखाते भगवान देवता प्राप्त हो चाहिए देवता प्राप्ति के लिए मेरे प्राप्ति के लिए आया सब बराबर है जो कोई अनुष्ठान करते है वसीकरण आदि करने के लिए कुछ करते साधन करते, बड़े प्रयत्न प्रयत्न करते कुछ शमशान साधन करते भूत साधन साधन करते कन्न पिछा साधन करें तो अपने किसके मन की बात मालूम हो जाएगा अच्छी तक तो उस जान उसको बोलेंगे बड़ा प्रयत्न करते बहुत प्रयत्न करते देवता उपासना करते किसी फल की कामना से तोन तो बहुत करते हैं किन्तु अनंत फल परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती अभिवेक्ता है जो अनंत फल परमात्मा की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है वो विश्वास उसमें नहीं होता है सब कुछ मिल जाएगा करके वो लगता जो दिखता है ये अच्छा है ये चाहते तो ऐसे भगवान दिखाते है बराबर होने पर भी छोटे छोटे फल के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते है अनंत फल के नहीं करते बराबर चेष्टा है उसको यहाँ लगा दे तो बहुत फल है अनंत जितने प्रयत्न बहुत लोगों को हम पूछे बताते हैं धन कमाने के लिए जितने परिश्रम करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए कहते सोलह भाग से एक भाग एक धन कमाने के लिए परिश्रम जो करते हैं धन कमाते कम परिश्रम नहीं करते उनको खाने का समय नहीं ऐसे बड़े बड़े करोड़ोपति भी उनको रोटी खाने का समय नहीं होता ऐसे अभी भी बहुत धन हो गया फिर भी उनको खाने के पानी पीने का समय नहीं मिलता उसमें लगे रहते ऐसे तन्मयता जी है परमात्मा प्राप्ति के तो बहुत जल्दी बात हो तो जाएगा साधुपन थे परमात्मा प्राप्ति के लिए अभी प्रमाण कहा जाकर फिर कहा पहुंच जाते एक रास्ता में जाना था वो छोड़ कर फिर कोई बताते छोटे गाड़े से निकले बड़े गाड़े से गिरे साधु बनकर छोटे घर से आए और छोटे परिवार छोड़ कर गए यहाँ बड़े परिवार बड़े से वक्त बहुत बन गए और छोटे संपत्ति छोड़कर आए यहाँ बहुत सम्पत्ति करने लगे और छोटे गाड़े से निकले बड़े गाडा से गिरे अनंत कहा देवता प्राप्ति के लिए क्या है एवं सामान्य प्राय से कष्ट वर्तते देवता प्राप्त महावेव इत्यादि देवता विशेषम प्रबद्यंत अंतवत फल वक्तव्य देवता विशेष को प्राप्त करते हैं अंतवत फल के लिए और वो, वो परमात्मा की चिंता नहीं करते जो अनंत फल के लिए उक्त वैपरीत कारण कारण क्या है अनंत फल की प्राप्ति के लिए परमात्मा चिंता नहीं करके स्वल्प फल क्यों चाहते कोई कोई यहाँ लोक में फल चाहते ये सिद्ध है कि इस इस्लोक में अत्यंत सिद्ध है निश्चित है शास्त्र सिद्धांत इस इस्लोक में फल आपको मिलेगा जो प्रारब्ध कर्म में है उसे अधिक कभी नहीं हुआ इतने में विश्वास हो जाए दृढ़ विश्वास हो जाए कि इस जन्म में आपको मिलेगा जो प्रार्थ कर्म में है तो कितने दौड़ना भटकना बंद हो जाए बड़ा प्रयत्न करते रुपया धन इकट्ठी करने के लिए भक्त से हमारा बने बड़ा प्रयत्न सारा जीवन अपने लक्ष्य छोड़ करके इसके पीछे चलते ये पक्का निश्चय हो जाए कि जो प्रार्थ में वही मिलेगा उससे अधिक कम हो नहीं सकता है बैठ रहे तो जो कार्य मिलेगा नहीं नही ये भटकने वाले को नहीं मिलता है सब लोग चाहते अद्वितीय भक्ता बने नहीं हो पाते कहा चले गए कहाँ रह गए ऐसे रह जाते नहीं होता है तो ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए इसलिए वैपरित में कारण क्या अविवेक अतिरिक्त नभिता अभीवेक तो कोई कारण नहीं अविवेक ही अभी कारण है अहो कलु अनुकर्ष देखा खु अक भगवान श्लोक भगवान भगवत भजन से उत्तम फलते तनिष स्वाभावी प्रश्न पूर्वक निमित्त निवेदय भगवत भजन तो उत्तम फलक है फिर प्रायण अंश प्राणिष्ट तो, तो नहीं होता है इसे प्रश्न करके निमित्त दिखाते कि निवेद न प्रपद्यंते उच्य किस कारण का भजन नहीं करते अब अव्यक्त व्यक्तिमा मनते परम परम परम भाव भाव जानु मयमुतम अव्यक्त में सर्वे मां अबुद्ध अव्यक्त व्यक्तिमा मनते मम परम अव्यम अनुतम भाव अजान अविनाशी परम उसको नहीं वाले पहले तो अव्यक्त था अभी व्यक्त हो गया स्पष्ट सामने आ गया वो लीला लीलाभिग्रह से प्रकट होते वस्तुतः तो अव्यक्त है अव्यक्तम अकाशम व्यक्तिमापन प्रकाशम गन्नते मित्य प्रसिद्ध नित्य प्रसिद्ध है होने पर भी संतम अबुद्ध है जो कि परम भाव नहीं जानते परम भाव परमात्मा स्वरूपम अजानता वो अभिवेक अभिवेकना परम भाव क्या मामा अविनाश अनुत्तम उसे बढ़कर कुछ नृत्य स्वरूप मध्यम भावम अजानंत ऐसे मानते की अभी प्रकाश को गया ऐसे हो गया वो कुछ होता नहीं अचुत समय ऐसा है एक रूप लीला से प्रकट करते है किस रूप दिखाते व्यावहिक है पारंपरिक स्वरूप तब देखते हैं अप्रकाशम सर्वग्रहण पूर्व सर्वग्रहण के पहले अप्रकाशता अभी प्रकाश हो गया इधानी क्या लीला विग्रह परिग्रह अवस्था है लीला विग्रह दिखाते हैं अभी ऐसा हो गया होते नहीं वस्तु तो ऐसा दिखता है वास्तव तो ऐसा नहीं प्रकाश से तरीका काम भगवती तो कभी प्रकाश होते कभी नहीं होते नित्या नित्य नित्य प्रसिद्ध हम अपीश्वर हम नित्य प्रसिद्ध सर्वदा नहीं प्रकाश नित्य नि तुद्ध मुस्का बुद्धि आगंतुक प्रकाश मानते मनतेणी करतेम स्वरूप नही जाना किशेषण श्लोक में परम मजानंतम मम अवय अनुतम पर है सोपाधिक अनुतम निरुपाधिक स्वरूप सौपाधिक दो स्वरूप जो माया उपाधि का ब्रह्म है सोपाधिकर्वज्ञ सर्वस्व निरुपाधिक शुद्ध स्वरूप इसके नहीं जानकर के वस्तु तो सोपाधिक रूप भी हमेशा ये नहीं रूप जो इसे प्रकट होते वो लीला विग्रह अलग है स्वपाग्रह तो माया विशिट ब्रह्म है वो भी अव्यक्त है केवल माया ही उसका स्वरूप है और चाक्षु गोचर नहीं चाकु तो से गोचर तो होता लीला विग्रह वो लीला से विग्रह प्रकट करते ये सत्य है भक्त कृपा करने के रूप प्रकट, प्रकट करते हैं, उपासना से फल मिलता सब ठीक है कि वास्तव स्वरूप को नहीं जान करके नहीं जानते इसे पारणार्थी स्वरूप का चिंता नहीं करते अविवेक रूपम अज्ञान भगवान निष्ठा प्रतिबंधक मुक्तम अभिवेक रूप अज्ञान भगवान निष्ठा में प्रतिबंध का तस्मिन अपने निमित्त प्रश्न पूर्वकम उसमें क्या है अविवेक क्यों होता है देखाते अज्ञान का है अविवेक विवेक अभाव को भी अज्ञान शब्द से कहते हैं मूल पूर्वक अनादिज्ञान उत्तर उपनिष्य अनादिज्ञान है अविद्या उसके कारण अविवेक विवेक नहीं होता है तो तदीय अज्ञान किम निमित्में कि निमित ये उनका जो अविवेक रूप है इसका कारण क्या है उत्तर देते हैं प्रकाशः प्रकाशः सर्वस्य सर्वस्य योगमाया योगमाया हम प्रकाश योग मयासमृत मूंग मजम व्यय हम योग मै साम प्रकाश न भवामी अयम लोक मूढ़ अव्यय ना भी जानते माम अव्यय अजम न जानता है योग मैं सिद्ध का गया अज्ञा नावृत ज्ञान तेन मुहतो कहा पहले त्रिविगुणम भावी तीन गुणमय से अगे क्या अगे मोहित में तो पहले कहा है तिर गुण में अनौपाधिकपत्त कारण है निरूपि क्यों नहीं जानते गुणमय से पदार्थ से ढकागे ऐसा मन से कारण मुक्त अत्रोधि तो पहले निरुपाधिक्ञान नहीं होने के कारण कहा सौपाधिक्ञान नहीं होता अत्रोधि विशेष गुहरी कुछ लोग सौपाधिको को मानते है और पारामार्थी को नहीं मानते निर्विशेष खंडन करते हैं और कुछ लोग नहीं समझ करे निर्विशेष वास्तव पार्थी है और सुपाधिकवत ज्ञान होने तक का व्यावहारिक अनादिकाल से ईश्वर है सोपाधिक रूप भी व्यावहारिक है सत्य है फल है वो नहीं समझ करे अद्वित कर सौपाधि के रूप का भी खंडन कर देते है बस अद्वितय ब्रह्म और कुछ नहीं के रूप को कुछ नहीं मानते वास्तव तो पारमार्थी का नहीं भगवान शंकराचार्य जी कहते पारमार्थी नहीं सब सिद्धांत है किंतु व्यावहारिक भी नहीं ऐसे नहीं समझ कर कुछ लोग अर्थ करते कोई सोपाधिक को नहीं मानते कोई को नहीं मानते वस्तु तो निरुपाधिक पारमार्थी है सोपाधिक व्यावहारिक है व्यवहार में जो सोपाधिक मानते है उसको द्वित पारमार्थिक मान लेते हैं निरुपाधिक नहीं मानते कि व्यावहारिक है सर्व सर्वशक्ति ईश्वर है जगत कारण और व्यवहार काल में है ज्ञान पारमार्थिक विचार करेंगे तो पारमार्थिक उपाधि मिथ्या है, को को है माया नाम कोई पदार्थ ब्रह्म अलग है माया वास्तव नहीं तो कार्य भी वास्तव नहीं, नही अवास्तव है सर्व प्रपंच का रूप भी पारमार्थी नहीं है किन्तु रूप व्यवहारिक का नहीं कुछ लोग यह लोग तो सत्य मानते स्वर्ग आदि को नहीं मानते बोले सब मिथ्या तो सब है स्वर्ग आदि को मिथ्या कहेंगे नहीं मानी ये लोग मिथ्या नहीं माने ये तो बहुत मूढ़ता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिखता है इसको विश्वास करेंगे और शास्त्र में कहा गया स्वर्ग आदि उसको विश्वास नहीं करेंगे ये अशास्त्रीय जैसा इस्लोक है जैसे स्वर्ग आदि भी है जैसे व्यवहार होता है ऐसे ईश्वर के व्यवहार है लीला विग्रह व्यवहारिक है प्रकट होते हैं उपनिषद के अनुपनिषद है पर परमात्मा प्रकट भी होते हैं ये सब होता है और निरुपाधि के स्वरूप पारमांसिक है एक कुछ मान करके अन्य को खंडन करना एक चलना वो ठीक नहीं सब समझ करके पारमार्थिक समझ है भक्ति उपासना का कोई निराश नहीं पारमार्थिक के स्वरूप तो है न निर्मित न चुपथी इसे कहा गया समझे लोक का राग ओम मित्र